तो बहुत ही बढ़िया चर्चा हम लोग कर पा रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते ये विधि ठीक है एक मुद्दा चल रहा है साथ में कोई प्रश्न आ रहे हैं उनका भी उत्तर चल रहा है ऐसा नहीं कि उनको छोड़ते चले जाएं मुद्दा भी पूरा होता जाए उत्तर भी पूरे होते जाएं इस प्रकार से हम सब पूरे हो जाएं उसकी यात्रा है ठीक है चलिए क्या बात बनी तो अध्ययन अनुकरण ये स्पष्ट हो गया ये प्रश्न उत्तर हो गया स्वयं में विश्वास हो गया अस्तित्व क्या है अस्तित्व है ये कहाई उसका तत्व क्या है व्यापक और प्रकृति दोनों मिलाकर अस्तित्व सअस्तित्व रूप में दोनों साथ साथ रहते हैं साथ साथ रहने वाली कुल मिलाकर दो ही फंडामेंटल चीजें हैं अगर इसको हम ठीक से समझते हैं तो क्या निकल गया था प्रकृति परमाणु के रूप में है सारी प्रकृति की चीजें हैं उनको यदि बहुत ठीक से देखें तो वो सब क्या है परमाणु है तो पूरी पूरे अस्तित्व में कितनी चीजें हैं क्या दो चीजें हैं व्यापक और परमाणु दीदी बस कुछ नहीं है है ना तो अस्तित्व बहुत बड़ी चीज मानते हैं उसको देखने जाओ सिद्धांत में, तो में कितना है तत्व में कितना है ओनली टू थिंग्स ये जो खाली जगह और परमाणु अस्तित्व क्या है दो वस्तु प्रकृति और प्रकृति बराबर परमाणु जिस जगह में ये है उसका नाम व्यापक वो ऊर्जा है ये क्रिया है ऊर्जा धन क्रिया बराबर अस्तित्व समझ लिया कितना बड़ा अस्तित्व अस्तित्व कितना बड़ा है? अब ये इतना भरोसा करना है कि कुल इतना ही है इसमें समय लगेगा है लेकिन इतना ही अब परमाणु को देखा देखो कितना सिंपल बात परमाणु को देखा तो दो तरह के परमाणु एक जड़ परमाणु और एक चैतन्य परमाणु अब सरस्ती तो नियम है तो अकेला जड़ परमाणु रहता नहीं है वो जड़ जड़ के साथ रहता है तो अणु बनाता है अणु अकेला रहता नहीं तो अणु अणु के साथ रहता है तो अणु रचना बनाता है मोलिकुल मोलिकुलर स्ट्रक्चर और उसके आधार पर मोलिकुलर बॉन्ड के आधार पर वो कोई नई चीजें बनती रहती हैं। उसी में कई तरह के परमाणु कई तरह के अणु कई तरह के तत्व कई तरह की चीजें मिल रही हैं। पानी ये वो सब होते जा रहे हैं इस प्रकार से इस प्रकार से ये हमको समझ में आ गया परमाणु में एक पूरा खेला हो रहा है जड़ परमाणु का उसमें ये पदार्थ अवस्था आ गई उसी में ये प्राणावस्था आ गई उसी के साथ जीवावस्था का शरीर आ गया उसी के साथ मानव का शरीर आ गया ये पूरा जड़ परमाणु की कहानी अब बज गया चैतन्य भाई साहब तो चैतन्य परमाणु की कहानी चैतन्य जीव के साथ चला तो जीने की आशा और मानव के साथ चला मानव शरीर के साथ तो सुखपूर्वक जीने की आशा अब सुखपूर्वक जीने की आशा में फिर कहानी इतनी सारी फैल गई है ना तो अस्तित्व सार है सार में देखेंगे तो ऊर्जा और क्रिया ये अस्तित्व कितना छोटा है दिखने में आख से देखो तो बड़ा है समझने जाओ तो छोटी सी बात है दो ही चीज तो है अभी दोनों चीजें साथ साथ कैसे रहती है इसी को समझ रहे हैं इसका नाम नियम है ना नियम क्या चीज हुआ दोनों चीजें साथ साथ रहती हैं किस प्रकार रहती हैं? उसको बोलते हैं नियम ठीक जड़ में नियम बना इसी प्रकार से मानव में भी नियम की बात बनी तो मानव में नियम कैसे बना मानव मानव के साथ कैसे रहता है मानव प्रकृति के साथ कैसे रहेगा उसी को कह रहे हैं न्याय जड़ में नियम नियम के रूप में कहलाया चैतन्य में नियम न्याय के रूप में कहलाया इस प्रकार से जड़ प्रकृति नियम पूर्वक और ज्ञान प्रकृति जो मानव प्रकृति वो क्या है वो न्यायपूर्वक नियम पूर्वक वो बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है प्रकृति में मानव जो है वो ज्ञानपूर्वक है ना न्यायपूर्वक बढ़िया परिवार बनता है बढ़िया समाज बनता है बढ़िया शिक्षा होती है बढ़िया व्यवस्था होती है बढ़िया परंपरा होती है इस विधि से हम लोग नियम और न्याय के योगफल में बढ़िया से बढ़िया तरीके से हम चल सकते हैं कितना बढ़िया हो गया यह है अस्तित्व अब यह अस्तित्व यदि सअस्तित्व है तो आप स पूर्वक जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो अब यहाँ पर बात आ गई तो अस्तित्व में सबके होने को स्वीकार कर पाना पहला बात बना अभी तो मेरे को हिंदू को मुस्लिम के होने पे डाउट है मुस्लिम को सरदारों के होने पे डाउट है क्रिश्चियन को सबसे डाउट है अब क्या कहते जाए नर को नारी के प्रति डाउट है नारी को नर के प्रति डाउट बने ही वो अस्तित्व सस्तित्व रूप में है इस प्रकार से निर्विरोध होने की बात बनी क्या की बात बनी निर्वरोध अस्तित्व जिस प्रकार से है यदि उस प्रकार से हमको समझ में आता है तो निर्वोध होना बनता ही है खोली ये बात होगी इस विधि से अगर निर्वरोधपूर्वक हम जी लेते हैं तो अस्तित्व समझ में आ गया हम अस्तित्व में सअस्तित्व को प्रमाणित कर लिए हमारा कोई विरोध नहीं है ना मोह विरोध से मुक्त स्नेहपूर्वक जीने की जगह में पहुंचे तो बताया कि अस्तित्व सअस्तित्व रूप में हम प्रमाणित कर लिए प्रमाणित होने जाएंगे तो परंपरा बनेगा परिवार बनना ही बनना है ये नहीं कि मैं जीता हूँ लेकिन परिवार नहीं बनाए अब ये ये ये भ्रम नहीं चाहिए यदि आप इसने पूर्वक जी रहे हो तो परिवार गठित नहीं हो ऐसा होता नहीं है तो भ्रम का निवारण चाहिए कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ आपको समझ में आ गया हम मान लेते हैं अभी अभी आ गया अभी मान लेते हैं इसमें काम ही इसीलिए कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए तो आपको समझ में आ गया तो अब अब जी के दिखाना पड़ता है जीते हो आप जीने से वो प्रमाण के रूप में चीज़ बनती है परम्परा के रूप में बनती है इस प्रकार से एक पूरी कहानी होगी ठीक है ना ये बात अब और मुद्दे बच्चे उनको थोड़ा ले लेते हैं भावना और विचार में क्या अंतर है दीदी का प्रश्न कौन से आपके ही ना अच्छा वहां चले ठीक कहीं भी जाओ अस्तित्व में रहोगी <laughs> चलिए इस बात को थोड़ा सा अधूरा छूट गया तो इसको पूरा कर ले उसके बाद ये वाला प्रश्न लेते हैं कि भाषा और आचरण के योगफल में समझने का घटना घटती है अगर इसमें से एक भी कम पड़ जाएगा तो आचरण ये समझ नहीं बनती देखिए कैसा होता है कल परसों भी कहा था कि बालक एक उम्र तक माताएं भ्रमित परंपरा में भी ममता पूर्वक उदारता पूर्वक प्रस्तुत होती हैं बालक में वो देखने की क्षमता विकसित करना ही शिक्षा का काम है तो जिसको हम एक आचरण के रूप में प्रकट कर पा रहे हैं उसको देखने की योग्यता पैदा करने का काम किसमें शिक्षा में और जो शिक्षा में समझ में आ गया उसको व्यक्त करने का कार्यक्रम किसमें व्यवस्था में आज मेरे को समझ में आ गया कि श्रम पूर्वक जीना ही से ही समृद्धि हो सकती है ठीक अब इसके अनुसार डिजाइन भी चाहिए अगर इसके डिजाइन हम लोग नहीं बनाएंगे डिजाइन कौन बनाएगा कोई भगवान आगे बनाएगा हम लोग आपस में मिलकर ही इस डिजाइन को खड़ा करेंगे श्रम पूर्वक जीने से श्रमपूर्वक जीकर समृद्धि तो को पाने के लिए डिजाइन भी चाहिए कि नहीं चाहिए क्या डिजाइन चाहिए अगर श्रम करना है हाँ जी हाँ अभी करेंगे इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे व्यवस्था वाले मुद्दों को निपट लें फिर समृद्धि वाले मुद्दे पर बात करेंगे तो डिजाइन भी लगेंगे क्या डिजाइन लगता है कुछ ना कुछ तो आप ढांचा बनाओगे ना बनाओगे पावड़ा लाओगे कुदाली लाओगे गोबर लाओगे गाय लाओगे फैक्ट्री लाओगे मशीन डालोगे फिर उसमें जो तैयार होगा उसको फिर कहीं ले जाओगे फिर उसका कोई दाम का मूल्यांकन होगा और कोई लेने वाला ही नहीं तो आप क्या किसको जाके दोगे और आपने उगा तो लिया लेके ले गए तो पता लगा टोपी पहना रहा आदमी तो अब क्या करे आदमी उत्पादन करके कहाँ जाए जैसे दो में हम लोगों ने पहली बार यहाँ काम शुरू किया और बड़े प्रसन्न है ना लौकी हमने लगाई और खूब लौकी लगी लौकी के बारे में इतना सुन रखा था कि ये तो पूरी जहरीली होती है। ये होता है तो लोकी खाने की त मन ना करो जग गई जबकि पहले जगती नहीं थी जिस चीज़ को मना करो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है ना तो लौकियाँ जब लगी तो इतने खुश हो गए है ना उसको खाते नहीं खुट रही थी तो मैंने तीन बोरियों में भरी और बड़े शान से अपनी कार की डिक्की में डाली और मैंने कहा चलो यार ये लौकी को आज बेच के आते हैं पहुँच गया भैया मंडी में मंडी में पहुँचे बड़े शान से इतनी मेहनत से उग एकदम प्योर गोबर के खाद में ऑर्गेनिक जाके जब मंडी में उसकी डिक्की खोली तो कोई देखने को तैयार नहीं जो ब्रोकर रहते हैं वहाँ वो देखने को तैयार नहीं अरे देख तो ले यार इतनी अच्छी है ये ऑर्गेनिक फार्गेनिक कोई नहीं कुछ नहीं चाहिए ले जाओ बोलता चाहिए नहीं अरे बड़ा यार आसमान से गिरे और एकदम ज़मीन पा के आदमी टपके क्या हो गए बड़ी मुश्किल से एक ब्रोकर को बोला भाई इतने तो खाने से तो ले लो भाई अभी जितनी समझ थी उतने के लिए काम किया ना ऐसे तो एक आदमी आया बड़े उदार मन से बड़े खिन्न मन से बोलता है एक सौ दस रुपये में तीनों बो, तीनों बोरी खाली करके चले जाओ क्या बोला एक सौ दस रुपये तीन बोरी लो की यहाँ है ना उससे ज्यादा का पेट्रोल अभी पेट्रोल लगाना अभी शुरू नहीं हुआ अभी तो वो कहानी आगे है यहाँ से पच्चीस वो अट्ठाईस तीस किलोमीटर पे मंडी है वहां जाके खड़े हुए तो एकदम ऐसा लगे बेघान अपन कौन पूछता हुआ है ना एक सौ दस रुपये बोल कर निकल तो बोले कोई बात नहीं हटा हटाओ हम खड़े रहे बड़ी मुश्किल से दूसरे को ढूंढे बोलता नब्बे रुपये में दे जैसे कि उसने उसको बता दिया कुछ न कुछ इनके नेटवर्क है पता नहीं क्या है तीसरा है बोले सत्तर में दे रहे क्या मैंने कहा पगड़े इनको नहीं देते सीधे दुकान को दे देते दे दे किसी को जो बड़े बड़े दुकान लगाते है वहां पहुंचे उनको बोले लोकी चाहिए चाहिए नहीं एक दुकान दो दुकान तीन दुकान पेट्रोल इसमें चल रहा है ना किसी को लोकी चाहिए नहीं अरे बड़ा क्या जब बस सोचा गाँव में दे दे किसी को गांव में भी दुकान है इनको भी नहीं चाहिए अरे तो हम कर क्या रहे हैं? कि कहाँ ले जाएंगे लोकियों को फाइनली ये वही सब पैसे वहां से यहां से जाके वापस जाके वापस घर पहुंचे इंदौर में अब क्या करें लोग मोहल्ले में बांट दो ऐसे ही यार अब ये समझ में आया ये डिजाइन चलने वाले नहीं है जितने की आप मेहनत करो उसका कोई सम्मान ही नहीं है तब ये निकल गया कि ये मॉडल इतना इतना सा अधूरा नहीं है इसमें और कुछ काम करना पड़ेगा ये तो हमने समझ रही था कि सिद्धांत गड़बड़ नहीं है लेकिन ये डिजाइन के कारण इसकी कोई वैल्यूशन नहीं है कोई इसका मूल्यांकन है कोई सम्मान नहीं वर्किंग मॉडल लाना पड़ेंगे कुछ बढ़ाना पड़ेगी बात ये बात बनी तो और अध्ययन करने गए है ना अब गाय ले आए अब गाय लाने के बाद अब ये हो गया कि गाय का दूध कोई गाय का दूध को दूध ही नहीं मानते गाँव में तो कोई मानते ही नहीं है ठीक जैसे भी है तो ये समझ में आया कि उसके लिए सपोर्टिंग डिजाइन भी चाहिए ये डिजाइन हम गुहार करें सरकारों को कि तुम हमको डिजाइन बना के दो व्यापारियों को जनता को तो फिर दिनता का भाव गया तो ये पहुंचे कहाँ कहीं नहीं पहुंचे तो शोषण में आप आप शामिल होते जा रहे हो इस विधि से अपन चले आज अपन कहाँ पहुंच गए इंदौर में यदि सबसे महंगा दूध कोई है तो हमारे यहाँ का तो ऐसा मत बोलना कि शोषण कर रहे वो भैया बोले सही है 110 रुपए कीमत है 90 रुपए लीटर में देते हैं इंदौर में सबसे महंगा दूध है हमारा आज भी शोषण नहीं कर रहे हैं। हैं। हाँ कॉस्टिंग 110 रुपए लीटर पूरा डेटा आप अध्ययन कर सकते हैं और 90 रुपए में देते हैं तो 20 रुपए लीटर का घाटा खाकर देते हैं तो हम तो कोई टोपी बिना नहीं रहे लेकिन लेने वाले को तो लग सकता है पचास रुपये में दुनिया में दूध मिला है तुम्हारे नब्बे रुपये का कैसे हो गया तो ये प्रश्न हो गया ठीक कौन लेगा तो जो हमको जानता हुआ लेगा दूसरा मुद्दा बना कि कैसे एक सौ का दूध नब्बे रुपए में दे हम समृद्धि को कैसे बनाएंगे ये समझने का मुद्दा बन गया तो टोपी पहन के क्या हो रहा है कि टोपी पहन के भी नहीं हो रहा है तो क्या चीज़ हो रही है कि हम कम ले रहे हैं अधिक दे रहे हैं उसके लिए कोई डिजाइन काम करता है वो डिजाइन में काम करने लगे तो धीरे धीरे आज यहाँ हो गया कि सत्तर प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसमें से काफी चीज़ें बहुत अच्छे से सम्मानजनक तरीके से डिलीवर होती है है ना अब ये इसी अव्यवस्था में से इस डिज़ाइन को निकाल कर लाना पड़ा अपनी ओर से कोई शोषण का कार्यक्रम नहीं है हमको शोषित रहना नहीं है यही सम्मानजनक जीना है कि नहीं सही प्रोडक्ट बनाना है ये उत्पादन के वाले में मामले में हम बात कर रहे हैं सही प्रोडक्ट बनाना है सही कीमत पे देना है जितने की लागत है उससे कम में देना है ठीक लागत का मतलब क्या उसको बहुत अच्छे से अपन अभी अध्ययन करेंगे कल करेंगे उसको तो ये समझ में आ जाए कि जो भी अब भाषा पूर्वक समझ में आया उसको आचरण में प्रकट करने के लिए आप और हमको मिलकर पुनः डिजाइन खड़े करने पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे आज आप जहाँ बैठे हो तो आपको बहुत प्रेरणा और रही है गुद गुदगुजारे हो आप कहीं से पूरे देश में से लोग आते हैं क्यों क्योंकि इस हम कुछ काम कर पाए तो कुछ डिजाइन निकल के आ गए तो इसको देख कर लगता है कि यार हम भी जी सकते हैं ऐसा आज से दस साल पहले तो और साहस कम होता था लगता था ऐसा बातें हैं कुछ नहीं हो सकता लेकिन आने वाले दो तीन सालों में यदि ठीक से काम चले तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर आदमी बोलेगा ऐसे हम जी सकते हैं चाहते तो पहले से थोड़े और डिजाइन को आगे ले जाने की बात है सिद्धांतों से व्यवहार तक उसको प्रकट करने के बाद बाबा जी तो उसको प्रकट किए ही हमको कुछ नया काम करना ऐसा नहीं लेकिन एग्जीब्यूशन के मॉडल तो हमको खड़े करने पड़ेंगे सिद्धांत तो पूरे दिए हुए हैं तो ये बात समझ में आ गई तो एक छोटा सा भी भाषा विधि से जो कुछ समझ में आया उसको जीने के लिए कोई ना कोई डिज़ाइन हमको व्यवस्था हमको चाहिए ही होती है हम ही मिल बनाएंगे ये भी एक विश्वास की बात है कहाँ से आ रहा है विश्वास अगर हमारे को मानव से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए मानवीयता से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए व्यवस्था व्यवस्था के प्रति है ना उत्तर हो गए तो हमारे में ये विश्वास बनता है कि इसको निकाल ले जाएंगे कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है इस विधि से ये निकालने का कार्यक्रम चालू हो गया है ना अभी जैसे और एक मुद्दा है कि आप सहयोग करना चाहते हैं आप करना चाहते हैं जाइए आप जाके नौकरी में सहयोग करिए सहयोग की नई परिभाषा आपको दिया कुछ ठीक लगता है उसको सीखने के लिए जाइए कौन सिखाता है बताइए वहां तो आईपीआर लगा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना जिसको जो आता है वो सिखाने को तैयार ही नहीं करके देखिए वो भाई भी आदमी हो क्यों सिखाएगा आपको है ना हमारे यहाँ तो कोई भी प्रोडक्ट है हम बोलते हैं आप ये ये ऐसा ऐसे बना लीजिए बोलते हैं हम नहीं बना पा रहे हैं तो ले जाइए ऐसा है बच्चे भी जाते हैं कई जगह प्रेजेंटेशन देते हैं बताते हैं ऐसा बनता है आपको सीखना तो आ जाइए हमारे यहाँ सीख जाइए खुद ही बनाइए कोई कोई हमको भय नहीं है उसका है ना क्या भय है उसमें ठीक तो अब आप सहयोग करके देखिए जाइए सहयोग करके देखिए कोई तो बोलेगा थोड़ा दूर से रहिए जरा ये सब नहीं बताना मैंने पासवर्ड लगा रखा हर जगह पासवर्ड लगाया कि नहीं लगाया क्या भाई यतन लगाया ना जिसको जो आता है उसने तो अपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा हर चीज़ चलो कोई बात नहीं व्यापार में जाइए वहाँ सहयोग करिए <laughs> तब क्या निकला तब ये निकल के आएगा पुनः आपको कोई एक समझदार आदमी ढूंढना पड़ेगा उसके साथ बैठकर वापस इस पर हमको एक ऐसे वातावरण को भी बनाना पड़ेगा है ना ठीक है कोई सोचता है कि हम अभी ये सब करते रहे जो कर रहे हैं करते रहो पुनः आना वहीं पड़ेगा उसी घाट पे, कहां पर कि आप और हमको मिलकर कोई वातावरण बनाना पड़ेगा समझे बिना बनेगा नहीं कम से कम एक आदमी समझावा होना आवश्यक है।, है ना कम से कम एक होना आवश्यक है, है? अरे कम से कम एक हो तो दूसरा हो जाता दूसरे का थोड़ी इतना बड़ा प्रॉब्लम है कम से कम एक मोबाइल बनना जरूरी तो बाद में दूसरा तो बन ही जाता कम से कम एक प्रमाण होगा तो दूसरा तो खड़ा हो जाता तो कम से कम एक आदमी समझा होगा तो फिर मिल बैठ के बात करेंगे काम करेंगे आगे बढ़ जाएंगे अनुकरण तो करना ही है अब ये सब करते समय अनुकरण की प्रवृत्ति पैदा होना आज तो वो बड़ा संकट है आज तो हमारी नाक इतनी निकल आई क्या निकल आई अनुकरण मरती कौन किसका अनुकरण करे भाई सब चाहते हैं मेरा करो सब चाहते हैं मेरे है कर लो भाई तो हम तो तैयार हैं आपका अनुकरण करने के लिए बताइए क्या करना है ना तो नहीं वो तो नहीं बता पा रहे ठीक आप स्वयं यदि लाइन लिख लो आप यदि अनुकरण नहीं करते हो आनंद में लिख लो आनंद शर्मा जी डायरी में लिखो यदि आप स्वयं अनुकरण नहीं करते हो तो आपका कोई अनुकरण करेगा ही नहीं आप अनुकरण पूर्वक नहीं जीते हो आपका कोई अनुकरण करता नहीं खत्म होगी कहानी कहानी खत्म अब अनुकरण ही नहीं है तो परिवार कहां से बनेगा शिक्षा कहां से होगी व्यवस्था कहां से होगी शिक्षा व्यवस्था खड़ी ही नहीं हो सकती है। सब अपना अपना राग ढपली तो कहां से कोई एक धारा बनेगी कहां से कोई भाषा बनेगी कहां से कोई आचरण बनेगा क्या उसमें से निकल के आएगा कुछ निकल के नहीं आएगा अनुकरण के लिए श्रेष्ठता की पहचान होना जरूरी है श्रेष्ठता का अध्ययन होना जरूरी है तो शिक्षा में अब श्रेष्ठ मानव में क्या मौलिकता है उसके अर्थ में क्या श्रेष्ठता है उनका अध्ययन कराया जाता है किया जाता है उसके अर्थ में पहचानना शुरू करते हैं पहचानने से अनुकरण की प्रवृत्ति बनी अनुकरण हम करते हैं तो कोई हमारा करता है ना कोई एक तैरना सीखा उसके साथ हम सीखे तो तभी ना तो कोई हमारे से सीखेगा डूबते के साथ कौन तैरना सीखता है डूबते हुए के साथ करना ना तैरना सीखता है वीडियो बनाते तो लोग वीडियो बचाते भी नहीं आजकल तो डूबते हुए आदमी की वीडियो बना मोबाइल में बचाएंगे लफड़ा हो जाएगा नहीं तो ये समझ में आ जाए कि डूबते हुए आदमी के साथ तो बचाने का प्रयास भी अब नहीं कर रही तैरते हुए आदमी का अनुकरण करेंगे वो तैरना क्या है कम से कम समाधान समझ में तो आए करना क्या है, है न और वो समझा जा सकता है इस तरीके से ये जो भाषा और आचरण के डिजाइन को हम बनाते हैं उन आचरण में शिक्षा होती है आज देखिए थोड़ा सा काम हम कर पाए अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो हमारी जो बिटिया है ना वो 97 में उसका बर्थ हुआ 96 में हमको इच्छा होगी थी जैसे इनके मन में मैं देख रहा था बच्चा आने के पहले कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी हम लोग को भी लगता था उसके लिए काम शुरू किए उसके लिए काम सोचे जबी से कर लेंगे एक दो साल में करते हैं अब जब करने गए तो अगर सही शिक्षा क्या है पहले वो समझना पड़ा उसकी विधि क्या होगी और टीचर कौन होगा है ना यहां तक पहुंचे एक नौकर आदमी एक व्यापारी आदमी टीचर नहीं हो सकता तो विद्यालय चाहिए तो पहले ऐसे लोग तैयार होना पड़ेंगे अकेले का काम नहीं है ना कोई भी तो नौकर नौकर उसे विधि से हम बुला लेंगे मालिक विधि से हम बुला लेंगे वो थोड़ी ना शिक्षा काम कर पाएंगे कम से कम वो काम तो नहीं कर पाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं तो नौकर मालिक से मुक्त टीचर तैयार करना ये भी काम अपने ही हो गया और अपनी बिटिया रुक थोड़ी रही हो तो बड़ी होती जा रही है उसके पीछे एक और आ गया उसके पीछे घर में तीन चार और दीदियों की इस सब मिला के हो गया सात की फौज वो तो सब बड़ी रहे लेकिन अभी तो यही काम चल रहा है कि है ना पहले तो यही समझ में आया कि लोगों को ये समझ में आया कि इसको समझ में भी कुछ आया है कि नहीं आया पहला टेस्ट तो पास करो तब जाकर एक समाधान पूर्वक एक शिक्षक को तैयार करने के लिए काम शुरू किया अभी जाकर पिछले तीन साल चार साल में हम लोग इस जगह पहुंचे कि बिना नौकर के शिक्षक हमारे पास हो गए अद्भुत हुआ आज हमारे पास पंद्रह बीस पच्चीस तीस चालीस जितने बोले उतने शिक्षक हैं बिना तनख्वा मांगे ठीक है अब अब ठाठा आया कि नहीं अब, अब काम शुरू होगा अब ऐसा ना थोड़े कि एकदम ही पूरा काम हो जाएगा अभी ये टीचर और धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और धीरे धीरे शिक्षा के कार्यक्रम बन रहे हैं अब बन रहे हैं धीरे धीरे अब मुद्दा आ गया कि कैसे हम डिजाइन बनाएंगे तो अपना धन तो छोड़ा है बैंक में तो कोई डिजाइन बनेगा नहीं है ना आप अपना लगाते हो तो और भी लोगों को ठीक लगता है पहले समझदार आपको मानते हो और श्रेष्ठता पहचानते हो तब होता है एक घाट के बाद दूसरा घाट धन लगाया कुछ काम खुरू आज वो कई सारे परिवार मिलकर यहाँ पर ये धन को लगाते हैं जितना हम लगाए है ना जितना था उतना लगा दिया उसके बाद कई परिवार मिलकर लगाने लगे धन के प्रति उदारता आई कि नहीं आई सफल हुए कि नहीं हुए हाँ या ना फिर से ताली बजाओ है ना अब क्या हो गया अब इसी जगह में एक शॉर्टकट में कई लोग पूछते हैं क्या उपलब्धि है मैं उसको बताता रहता हूं अब शॉर्टकट में क्या उपलब्धि होगी कि यहां पर अब जो जात से बनिए हैं वो बिना प्रॉफिट के काम कर रहे है, है ना कई सारे परिवार बनिया परिवार है दुनिया में कभी देखे नहीं होंगे अपन ये ये वाला कि बनिया और प्रॉफिट नहीं इसी धरती के निवासी बनिया कहीं से आ गया तो अब बनिया जो है वो बिना प्रॉफिट काम कर रहा है सिंधी परिवार बिना मिलावट के काम कर रहे हैं सच्चाई में दिखा रहे हैं आपको या। है यहाँ पर प्योर काम कर रहे हैं सिंधी ये देख रहे हैं भाई कितने दिन से अपने इनके मित्र हैं ना एक कहाँ गए देख रहे हैं, किधर गए आपके मित्र रविंद्र हाँ वो देख रहे हो देख रहा हो भाई बताओ कोई मिलावट अलावट तो नहीं पहचान में आ रही है हाँ जी कोई हमने सिक्योरिटी गार्ड पासवर्ड तो नहीं लगा रखे आपके यहाँ आप रह रहे हो एक महीने से खुला है ना सारा खाता अकाउंटिंग फैकाउंटिंग सब तो इस प्रकार से अब जो ब्राह्मण जात के हैं वो सेवा कर रहे बर्तन मान रहे और ठाकुर लोग निवेदन कर रहे हैं ठाकुरों से कभी निवेदन की उम्मीद थी एक मजाक की बात लेकिन ये है इतना बदल सकता है हर आदमी कहीं से भी शुरू करे वो इतनी खूबसूरत जगह आना चाहते हैं प्रॉफिट में काम करके हमारा काम करने की प्रवृत्ति घटी है पति पत्नी के झगड़ों की पोजिशन क्या है पहले अपना डाटा लाओ फिर दूसरा का डेटा मांगियो <laughs> भाई साहब पूरा ट्रांसपेरेंसी से बात होगी ना बहुत अच्छी बात देखिए ये बहुत अच्छी बात <laughs> इसके कई तरह के मॉडल हैं हाँ, कई तरह के मॉडल देखो जादू तो होता नहीं है जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ते हैं कई तरीके से फॉर्मूले यहाँ पे दिखेंगे आपको एक एक परिवार के लिए आप यहाँ भी और पाँच छह दिनों आप एक एक परिवार में जाइए पूरा स्टडी करके देखिए है ना तो आपको समझ में आएगा किस कितनी वेराइटी में से भी निकल के हम आ सकते हैं एक भाई हमारा ऐसा उसको बात समझ में आ गई ठीक एक बहन ऐसी उसको बात समझ में आ गई है ना और भाई को समझ में नहीं वो बहन अपना सामान वामान लेके पहले चले भाई पीछे पीछे आए आज भी वो भाई का यहाँ कम मन लगता है इधर तो ज़्यादा लगता है है ना तो वो बहन को समझ में आ गया वो पहले डब्बा ट्रक व्रक भर के यहाँ ले आएगी अब पति कहाँ जाए भाई पति पीछे पीछे ठीक इसका उल्टा भी एक मॉडल है एक भाई को समझ में आ गया ठीक गाँव के रहने वाले बड़ी मुश्किल से उनकी मास्टर की नौकरी लगी है हमारे आसपास गाँव में पत्नी वहाँ गांव में रह रही है उसके तो एक ही ख्वाब है कोई दिन ऐसा आएगा जब ये सास ससुर के चक्कर से निपट के पति मेरे को ले जाएगा और अपने घर में रखेगा मैं भला मेरा घर भला टीवी भला और आराम की चैन की जिंदगी जिये गे कहाँ ख्वाब ये बन रहे हैं और वो बोलता भी कम भाई है ना बताता भी नहीं कुछ घर में क्या हुआ दो तीन शिविर यहाँ की एक दिन मेरे को फोन आया भैया ये तो जीना ठीक नहीं लग रहा है मैंने कहा लगेगा कहाँ शिविर कर लिए तो क्या करें आज मैंने कहा आ जा इतना बाद में आ गया जब आया भैया तो पीछे पत्नी को भी ले आया मैंने कहा यार ये क्या हुआ इसको बताया कि नहीं बताया बोले आप आप निपट लेना मेरे को पता है कि आप निपट ही लोग अब पत्नी को ये समझ में नहीं आया तुम यहां नौकरी करते हो ऐसा पूछी आके है ना उसको पता ही नहीं है कहा आ गए आठ पंद्रह दिन हो गया तो उसने पूछा तुम तो स्कूल जाते ही नहीं हो <laughs> बोले कौन सा स्कूल हो तो मैंने नौकरी छोड़ दी आप सोचे कहाँ क्या पहुंचे इच्छा क्या कामनाएं थी एक दिन वो आएगा है ना अब आया लेके गया पता नहीं कहाँ जाकर पटक दिया आप सोचे कैसा होगा घर वालों को माता पिता को पता नहीं है कितने कॉम्बिनेशन बात करें खत्म ही नहीं होगा उनके माता पिता जब आए मिलने जब उनको पता चलिए नौकरी छोड़ दी अब पत्नी भी साल डेढ़ साल दो साल क्या हालत रहा होगा कितना विचलित रहे होंगी अभी धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे उनको समझ में आया कि तो बढ़िया काम हो रहा है आज वो देखोगे तो आज सबसे आगे सबसे आगे कोई दिक्कत है, है ना दौड़ दौड़ के चल रहा है क्योंकि अब समझ में आ गया ये तो ठीक बात इसके विरोध बनता नहीं है कितना भी विरोध करने चाहे तो जगह ही नहीं मिलती किस में विरोध करें थोड़ी देर में सरेंडर हो जाता है विरोध नहीं कर पाएंगे कोई कोई अनावश्यक भी करता है कितना करेगा देखिए एक बार की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये अभी बैठे हैं उद्धव भाई है ना एक बार हमारा कोई शिविर इन्होंने किसी ने रखवा दिया वहाँ पर औरंगाबाद में कोई इनका डाई वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का टीचिंग वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं जब पहुँचा तो सात साल पुरानी बात अभी जैसा हाल दिख रहा है मेरा तो वो थोड़ा ठीक ठाक ही दिखता होगा यंग वन छोटा मोटा जो भी तो खाना मेरे को खिलाया जो वहाँ का जो केयर था बोले सर आज खा लो कल से खवाएगा जब मैंने क्योंकि क्या हो गया <laughs> मेरे को बहुत दया आपके ऊपर मैंने कहा तू तो इतने जया क्यों दिखा रहा भाई? उसका नंबर अभी तक सेव आठ साल पुराने कभी बात रही थी मेरी वो एम क्या था वो मेपा करके कुछ इंस्टीट्यूट है ना है मीपा। बोले, सर, आप क्या हो गया बोले कल जो लोग आएंगे ना वो सब सब प्रिंसिपल हैं, सो के सो प्रिंसिपल ही है और मैं इतने दिन से देख रहा हूँ प्रिंसिपल किसी की सुनते नहीं है ना वो टीचर के भी टीचर का टीचर का धंधा क्या बोल के खाना तो प्रिंसिपल तो उसके भी आगे है।, है ना बोलता आज खा लो कल से तो आपको खाएगा नहीं मिलेगा क्या हो गया ऐसा बोले और तो और प्रिंसिपल थे लेकिन ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट के हैं उधर के तो लोग और ही खतरनाक होते हैं ऐसा है क्या भैया उधर को वो भी बोल रहे हैं ऐसे होते हैं हमारे पास कुछ अनुभव था हमने कहा ठीक है यार कल के कल देखेंगे अभी तो खावा पीओ सो हमने सुबह एक प्रेजेंटेशन शुरू किया एक नए फॉर्मेट में कि जिसका विरोध ही नहीं कर सकते आप ठीक पहले बोल दे आप सब लोग पूछ सकते हो जो जिसमें आसा में आप बोल देना तो पूरा दिन चला आदमी को बोलने की एक भी जगह नहीं मिली है ना हर आधे घंटे पूछते बताओ भी कुछ बोलना है बोले आप इसमें क्या बोल सकते तो ठीक है बोल रहे है आप चल गया जी दूसरा दिन भी चल गया लंच का टाइम हो गया लंच के बाद एक आदमी खड़ा हुआ तो आप क्या समझते हैं? हम सुनते जाएंगे <laughs> मैंने कहा मैं तो कहा ही नहीं यार आप बोलिए हम बोलेंगे हमने बोलिए ना नहीं आप कितना भी चुप करा लो हम बोलेंगे आप ही बोलते रहोगे हमको बोलना ही नहीं ऐसा थोड़ी होता है हम भी जानते हैं तो भाई आप है ना? मना क्या कर रहे हैं आप क्या बोल रहे आप अब उन्हीं में से चार से खड़े हुए है ना वो बोलने गया तो थो थोड़ा थो ज्यादा ही बोल रहे है यार उसको पकड़ के बाहर ले गए अब विरोध करने के लिए कितनी देर फिर अगले दिन क्या हो गया वो नाराज ही रहा कमरे में दूसरे तीसरे दिन फिर नाराज है ना चौथे पांचवे दिन बात हुई फिर शाम को मिठाई के पैकेट लगाए बोले सर गलती हो गई मैं के लड़ने आया था जब तक शिविर पूरा निकल गया है ना तो ये समझ में आए क्या समझ में आ नाराज हो गए तो मिठाई के पैकेट लाना पड़ेगा ये नहीं कह रहे क्या आदमी को विरोध करने की जगह बनती नहीं है ना ऐसा होता ही है तो सबका अलग अलग डिजाइन है कोई एक ही जगह से स्टार्टिंग नहीं है हम लोग सब अभी है ना किस किस प्रकार से डिस्टॉटेड रहे हैं ये ख्याति दीदी यहाँ बैठी इनका एक मॉडल है अलग ही मॉडल ख्याति दीदी बैठी सामने ये नीतू दीदी एक डिफरेंट मॉडल है ना वो अभी वो अपनी बैठी है बबीता दीदी एक अलग मॉडल क्षिप्रा दीदी एक अलग मॉडल रंजीत दीदी अलग मॉडल ठीक है सब अलग अलग मॉडल है लेकिन सबका स्टार्टिंग एक जगह है क्या नहीं क्योंकि जब तक मानवीय परम्परा नहीं है तब तक हमारी स्थिति समान रूप से होती ही नहीं है तो यही तो ब्यूटी है इसकी कि इतनी वेरायटी का अगर आप अध्ययन कर लो पच्चीस परिवार का तो आपको बहुत साहस आ जाएगा ठीक है ना तो पति पत्नी का झगड़ा अभी भी नहीं होता ऐसा नहीं है झगड़ा कम होते होते होते होते होते अब झगड़ा का मुद्दा बचा कि जागृति कब होगी <laughs> <laughs> तुम तो हमारा जागृति में सहयोग नहीं कर रहे हो अब अब रियल मुद्दे पे बात होना शुरू हो गई अभी भी कोई कोई पति हैं वो जो अपने पति पत्नी पे शक कर रहे कोई कोई पति है जो अपने बच्चों पर शक कर रहे अभी भी कोई कोई पति है जो है ना आपने आधार पर अपने पैसों के आधार पर कुछ कुछ हो ही रहा है उनका मूल्यांकन तो वो या बना हुआ है आगे चल के ठीक हो जाएंगे कोई एक साल में होगा कोई दो साल में होगा तीन साल में होगा और कोई नहीं होगा तो प्रकृति में इतने अच्छे डिजाइन है इतना सुंदर समाधान एक समय बाद वो मर जाता है कितना समाधान है तो लंबी लंबा प्लानिंग में चलिए हमारे पर थोड़ी नहीं कोई हमारी छाती में मूंग दल रहा है, वो अपनी छाती पर दल है, मूँग दलना चाहते ना तो ये भी नहीं है कि हर आदमी एक षरयात्रा में ठीक हो ही जाता है मरने का प्रावधान कितना सुंदर है अगर मरने का प्रावधान नहीं होता महाराज तो धरती कब से ही खत्म हो जाती तो जन्म और मृत्यु इतनी सुंदर घटना है कि वो एक प्रकार से अकाउंट को बैलेंस करती जाती तभी जाकर यह कुछ बैलेंसिंग होता जा रहा है, है ना तो ये समझ में आना कि हम उसको आयु के साथ स्थितियों के साथ परिस्थितियों के साथ हमको उसको देखना ही है ठीक इस इस उम्र के बच्चे के लिए समाधान का एक अलग स्वरूप होगा इस उम्र के बच्चे के लिए समाधान का एक अलग स्वरूप होगा इन उम्र के लिए समाधान का अलग स्वरूप होगा समाधान एक वस्तु होते हुए भी अस्तित्व एक होते हुए भी विभिन्न विभिन्न तरीके से आयु स्थिति परिस्थिति में हम पुनः समाधान और उसको दिशा को बनाए रखना ही समाधान है ये ये सारी चीजें ये सारी चीजें बन सकती ठीक है नहीं बात? ये बात? बात हमको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो सकती है तो सब एक फॉर्मेट में होंगे ये कल्पना करना ठीक नहीं आज भी नहीं होंगे कल भी नहीं होंगे किसी भी काल में देखोगे तो अध्ययन करोगे तो किसी का समझ बढ़ता ही रहता है हर एक आदमी का बढ़ रहा है कहां से उसने स्टार्ट किया कहां तक बढ़ेगा हर काल में हर स्थिति में हर देश में मानव समझ में है ना एकदम समान हो जाएगा ऐसा नहीं है समझने की वस्तु में एक रूप सकती है समझ में अधिकार संपन्नता क्रम से आती जाती है तो ये जो न्यायपूर्वक जीना है और ये जो व्यवस्थापूर्वक जीना है इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट जो भी अभी अपनी स्थिति है उन सब स्थितियों को एक दिशा देने की बात बनती है। और वो एक दिशा मिल जाने से अग्रिम अच्छी स्थिति की ओर जाने के लिए हर एक आदमी को एक अच्छा खुला आकाश है ना एक खुला स्वरूप मिल जाए इसका नाम है व्यवस्था व्यवस्था का मतलब यह नहीं कि सारे मानव धरती पर समझदार हो गए तो व्यवस्था होगी ऐसा नहीं है सारे मनुष्य को समझदार होने की संभावना जिसमें रखा हुआ है गलती हो जाएगी गलती नहीं होगी ऐसा नहीं है गलती हो जाने पर उसके सुधार की प्रक्रिया होगी अभी गलती होने के पर सुधार की प्रक्रिया है या दंड की प्रक्रिया है तो सुधार नहीं हो रहा दंड हो रहा है है ना तो दंड से वो गठान लग जा रहा है गठान लगने के बाद वो तो कॉम्प्लेक्स हो गया तो गलती नहीं नहीं होगी ऐसा नहीं ये तो उल्टोपिया हो गया कि कोई गलती नहीं करेगा गलती हो ही सकती है है ना व्यवस्था में जब समझ चली गई तो सभी तरह की गलतियों के साथ निभने की जगह एक आगे बढ़ने के लिए अवसर को हमेशा बना के रख सकते हैं कितना भी बड़ा गलत से गलत हो गया वो माना को गलत स्वीकार नहीं है उसको एक अवसर चाहिए पुनः एक अच्छा करने के लिए समझ की कमी है तो एक शिक्षा चाहिए जिसमें कि पुनः उसको समझ जाए मूल्यांकन करने का अधिकार बन जाए कि क्या गलती हुआ तो ये उ की बात नहीं है कि यहाँ पर लोगों की लड़ाई नहीं होती जिस दिन लड़ाई होती सबसे ज़्यादा खुश मैं होता हूँ कि चलो हुई पता तो चला कि कहाँ पर हमारे में अयोग्यता है अब अब इसके बाद उस लड़ाई का निपटारा कितना खूबसूरती से होता है यह मुद्दा है गठानने लगे है ना बिना किसी स्क्रैच के यदि पुनः हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम अनुकरण कर पाए उसका मतलब है कि शिक्षा है उसका मतलब है कि व्यवस्था है कितना व्यवहारिक बात हो रहा है अब इसमें क्या हो गया मानव जाति एक प्रकार से अस्तित्व को देखिए मानव को देखिए अपने जीने के प्रयोजन को पहचानी उसमें चलने पर है ना हमारे बीच में समस्याएं बढ़ती चली गई कोई भी घटना घटने के बाद अधिक दुर्घटना घट की तरफ ही हम गए क्योंकि उसका कोई हल हम ठीक से नहीं पकड़ पाए अभी अभी अस्तित्व ठीक से समझ में आ गया तो क्या जादू थोड़ी हो गया समझ में आने के बाद अब हमारे लिए एक नई दिशा खुल गई इस इस दिशा में चलने पर अब हम हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन समाधान समाधान की ओर बढ़ते चले जाते हैं इस प्रकार से हर पति पत्नी के रिश्ते हो, बच्चे माप के रिश्ते हो अपने में समाधान हो या भाई भाई में रिश्ते हो उन सब में ही बेहतरी की तरफ मामला बढ़ता चला जाता है, है ठीक ना? हाँ जी, कोई अटकाओ निकालो ये थोड़ा इमेजिनेशन से है क्वेश्चन कि अभी अभी मर जो र, मर रहे हैं तो वो तो इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि कि कोई समाधानित नहीं है तो एक तरह से लाइबिलिटी है तो मर जाता है तो वो ठीक है अब लेकिन ऐसी भी व्यवस्था है कि एक टाइम बाद सारे हो ही जाएंगे तो तब मरने के मरना किस चीज में कॉन्ट्रीब्यूशन देगा कॉन्ट्रीब्यूशन दे के मरे ना अभी तो मर के contribution दे रहे हैं। नहीं देगा में जो ये <laughs> नहीं नेचर में जो प्रोसेस है मरने का वो प्रोसेस किस चीज़ में जाएगा? इसको पहले समझ लो बात बात से मजाक नहीं है आपकी बात से, अभी तो गया जाना तो प्राकृतिक घटना है शरीर यात्रा पूरी होना प्राकृतिक घटना जाना होना क्या उसको समझेंगे तो शरीर यात्रा पूरी होना एक नेचुरल घटना है यदि उससे जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा को वो संपन्न हुआ और उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो उसका शरीर छोड़ना भी उत्सव है अभी कैसा है विकल्प है ना देखिए ये जो भ्रम है और ये जागृति है इसका विकल्प ची? इसमें विकल्प है क्या चीज का विकल्प मरने जीने का अभी पैदा होना खुशहाली है कि नहीं भ्रमित परंपरा में भी पैदा होना उत्सव अपने घर में पैदा हो तो पड़ोसियों के हो तो पॉपुलेशन अब तो उतना भी नहीं है लड़की पैदा हुई तो पता नहीं उत्सव है या नहीं हेलो हाँ जी भैया भैया ये जी पूरा तो हो जाए अच्छा ठीक है जल्दी दो मिनट है ना तो भ्रमित परंपरा में पैदा हो गया तो उत्सव हर एक मुद्दा आपकी एक जिज्ञासा है उसको पूरा करना है जरूरी है इसीलिए हम लोग यहां बैठे हैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं हो सकता जिसका उत्तर नहीं होगा यहां पर सबका उत्तर हो जाएगा तो पैदा होना उत्सव है अब बीच में आया जीना अभी भ्रमित परंपरा में जीना उत्सव है कि संघर्ष है तो मृत्यु क्या हो गया मातम हो गया उसके लिए भी सबके लिए भी और प्रकृति में देखेंगे तो कंट्रीब्यूट करके एक झंझट मिट्टी तो प्राकृतिक से तो कुछ अलग ही चल रहा है लेकिन वो तो इतना सब कर दिया तो मातम ही जागृति में क्या हुआ क्या पैदा होना मातम हो गया नहीं उत्सव ही है अब जीना जो संघर्ष की जगह हमने क्या समझा था उपयोगिता को समझ पाए और पूरकता का निर्वाह कर दिए तो जीने में यदि पूरकता का निर्वाह हो गया समाधान संपन्न हो गया उपयोगिता उपयोगिता क्या है मानव की भूल गए मानव की उपयोगिता क्या है स्वयं में समाधान संपन्न हो जाना ही मेरी अपनी उपयोगिता है ठीक पूरकता क्या है दूसरे भी समाधान संपन्न हो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था हमारा सारा आचरण शिक्षा व्यवस्था की तरफ ही है अगर समाज समस्या होगी तो समस्या का शिक्षा और समस्या का व्यवस्था करेंगे यदि समाधान होगा तो समाधान की शिक्षा और समाधान की व्यवस्था में जाएंगे इस प्रकार से चला तो जीना में यदि पूरकता हो गया तो मृत्यु क्या हो गया ऐसा होता है ये कोई थ्योरी नहीं है इसको हमने अपने जिंदगी में भी घटित होते देखा नागराज जी का शरीर शांत हुआ पाँच तारीख पांच मार्च को ना अभी कल परसों में आने वाले आज का तीन है हाँ तो जिस दिन ये शरीर शांत हुआ उस दिन हमको कोई दुख नहीं हो रहा था हम देख रहे क्या हो गया हमारे में संवेदनहीनता होगी क्या हो गया तो दिख रहा कि एक आदमी कितना खूबसूरत जी सकता है उसको जिया और ये भी नहीं कि जो कुछ खूबसूरती थी खुशहाली थी उसको अपने पास ही रख कर चला गया तो उसके सारे जितने भी इन्स एंड आउट जितने डिटेल थे वो सब शेयर कर दिए और मजे के बाद हमको उसके पहले ही समझ में आ गए ये तो पूरकता हुई तो यदि हमारे साथ पूरकता का निर्वाह हुआ तो यकीन मानिए कुछ भी अभाव नहीं हुआ क्योंकि आज भी हमको लगता नहीं कि नागराजी नहीं है उस समय भी नहीं लगता था कि नागराजी नहीं है इसका शरीर हमारे सामने पुराना हो गया वृद्ध हो गया खत्म हो गया ऐसे नजर आता था और आज भी ऐसा नज़र आता है कि हम नागराजी के साथ ही अनुकरण कर रहे हैं उसमें कुछ भी रहस्य नहीं है है ना इसको हमने अपनी जिंदगी में देख ही लिया तभी ये समझ में आया कि ये डिज़ाइन है तो एक आदमी जो बेहतरीन जी सकता है और वो जीने के जो सिद्धांत और सब शिक्षा व्यवस्था को प्रमाणित किया स्वयं प्रमाण है और अगर हमको समझ में आ गया तभी तो पूरकता का निर्वाह हुआ तो वो दिखता है कि वो वो वो जो कार्यक्रम है मृत्यु भी एक घटना ही है और वो भी एक उत्सव है कि चलो शरीर पूरा हो गया था वो विलय हो गया बढ़िया हो गया कोई दिक्कत नहीं कुछ भी लॉस नहीं है अभी देख लीजिए सारी मृत्यु जो भ्रमित परंपरा में ये विकल्प है आपको कौन सा विकल्प देख लीजिए ये चाहिए ये चाहिए ये आपको चूज करना है अगर ये चूज करोगे तो अध्ययन होगा आगे अध्ययन शिविर आ रहा है विकल्प को पहले चयन करना होता है तो अध्ययन करते हैं जैसे सिंपल सी बात है आप कोई कार खरीदने जाते हो वहां पर कई तरह के मॉडल दिखाते विकल्प है उसमें से कोई एक मॉडल आपको पसंद आता है उसके बाद उसका अध्ययन करने जाते हो कितने रुपए की कब आएगी कैसे मिलेगी क्या होगा है ना इसका रिटेलिंग तब निकलता तो अभी आपके सामने मॉडलिंग हो रही है उस मॉडलिंग को समझिए कि भ्रम में ये डिजाइन जागृति में ये डिजाइन अगर आपको समझ में आता है कि ऐसा होना चाहिए कुछ उत्सव से उत्सव ही उत्सव पूर्वक बच्चा शुरू करता है देख लीजिए ये सब बच्चे में देखिए उत्सव है कि नहीं ये उत्सव मना रहे कि नहीं मना रहे ज्यादा मना रहे हैं ना हमारे से झेला नहीं जा रहा है ऐसा नहीं महाराज सोचिए नई कार जिसको मिले वो खुशहाली मनाता है कि नहीं मनाता है तो नया गाड़ी मिला हुआ है ये देखिए ये देखे, ये देखे ये क्या चलती है और जोरदार दौड़ती है भागती है ये करती है वो करती है उसका उत्साह है हमसे देखा नहीं जाता हमसे देखा नहीं जाता है ब्रह्म में किसी की खुशहाली देखी जाती है अपने बच्चों के दुश्मन बने घूमते है महाराज किसी भी पांच छह साल के बच्चे से धीरे से पूछता हूं मैं कही हूं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दुनिया में तो इधर तो देखता है इधर आओ मम्मी किसी ने सिखाया नहीं उसको उसको देखता है कि जैसे ही मैं खुश होने जाता हूं इसको दिक्कत होने लगती है तुरंत तुरंत है ना एक फार्मूला, खा लो और पढ़ लो खा लो बेटा पढ़ लो बेटा खा लो बेटा पढ़ ले बेटा खा ले बेटा, खा उसके कान पक गए अब बताइए क्या संबंध का निर्वाह किया कोई संबंध का निर्वाह हुआ जितनी योग्यता उतना ही करेंगे देखा नहीं होता सुख बच्चे हल्ला करते हैं तो तो आपके ऐसे बैठे रहें कमर पकड़ के कुछ हिलते धिल नहीं बन रहे ऐसे बैठ रहे है न ये सब नहीं होता है अब ये बात अलग है कि आपको जो समझ लेना चाहिए था इनके पैदा होने के पहले ही अब नहीं समझ पाए तो अभी आप समझ रहे हो तो उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि यार खेलने के टाइम मम्मी यहां क्यों बैठ गई <laughs> उनका प्रॉब्लम तो समझो आप <laughs> है ना और जिस दिन आपने लिया कि आप भी ऐसे ऐसे बैठे रहना नहीं चाहते हो तो यह समझ में आ गया कि बच्चा तो उत्सव पूर्वक ही शुरू कर रहा है पूरकता की शिक्षा चाहिए है ना तो उत्सव को स्टोर कर लेते हैं रीस्टोर। जैसे हमारे यहाँ चार ग्रुप में शिक्षा होती है बच्चों को खाती जी जी नहीं इन्होंने खुद ने उसको चार सेक्शन में बनाया एक बच्चे उत्सव ग्रुप के हैं जीरो से पाँच साल है ना? एक बच्चे जो हैं ज्ञान ग्रुप के हैं उसको कह रहे हैं कि पाँच से दस साल एक बच्चे जो हैं विवेक ग्रुप के हैं उसको कह रहे हैं है ना दस से पंद्रह साल वालों को और 15 साल से ऑनवर्ड जो भी है 20-25 भी हो सकते हैं वैसे तो 20 तक ही होना चाहिए लेकिन अब जो डिले चल रहे हैं लेट चल रहे हैं वो सब मिला के कहा हो गए विवेक विज्ञान ग्रुप में ये चार प्रकार की चीजें होंगी इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये क्लियर कर दें पहले ठीक है अब देखिए क्या हुआ ना इसको हाँ जी ये तो समझ में आएगा नहीं ना ये तो नया मॉडल है हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो ठीक नहीं है ऐसे होता है ये देखा ही नहीं अपन ने जैसे मैं बोलता हूं कि गांव शहर से मुक्त अगर जीने का डिजाइन होगा तो जिगलू है क्या समझ में आए उसको तो अध्ययन करना पड़ेगा है ना गांव अपने तरीके से नर्क है शहर अपने तरीके से नर्क है महानगर अपने तरीके से नर्क है, है कि नहीं तो ना गांव चाहिए अपने को ना शहर चाहिए ना, ना महानगर चाहिए हमको चाहिए क्या जिग्लू अब आप बोलो समझ में नहीं आया तो अब तो जानवर के बोले नहीं जिगलू क्या चीज है हाँ ऊपर वाला भी समझ में आ जाता तो फिर पूरक तो समझ में आती ये भी समझ में नहीं आया उत्सव क्या चीज है आ गया ठीक है चलिए फिर से समझते हैं अभी बात चुक गए किसी विधि से ये मैं जो बताने वाला था उसके साथ ये लिंक कर जाएगा एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है वो हमारे को समझ में आएगा ये कुछ मिटा दो यहां से देखिए जन्म लेने की घटना में क्या हो रहा है जीवन पुनः अपने में अपनी उपयोगिता को समझने और प्रमाणित करने के लिए शरीर को स्वीकार किया ठीक यह नेचुरल घटना घट गट रही है तो इसके योगफल में ये दोनों इसमें जीवन में पिछली बार सुखी हुए कि नहीं हुए पता नहीं तो सुखी फिर से आशा सुखी आशा धन नया शरीर आशा में अभी कोई संकट है उसको पुनः रिफ्रेश हो गया ना एक प्रकार रिसट हो गया तो वापस वही उतनी आशा उतने बल के साथ वापस खड़ा हो गया जीवन में सुख की आशा और उसके साथ नया पेटी पेटीपेक पेटी पेक शरीर एकदम न्यू ब्रांड पुनः प्राकृतिक विधि से वापस रीस्टार्ट कर रहा है पीछे जो गलती हुई उनको भूलते हुए है ना आगे के लिए कुछ और संबल तैयार करते हुए और बढ़िया होगा है ना उसको समझेंगे उसकी क्या प्रक्रिया है और उस विधि से एक नया शरीर के साथ चला इसका नाम हो गया उत्सव है ना तो आप बच्चों को देखोगे कि वो ऐसे उत्सव पर चले रहे हैं इस, इस ग्रुप का नाम रखा गया उत्सव ग्रुप उम्र बढ़ने के बाद क्या हुआ उम्र बढ़ने के साथ क्या हुआ खुशहाली हाँ खुशहाली आशा के अर्थ में जी पाना बराबर उत्सव देखो आशा के अर्थ में जीने की योग्यता बराबर उत्सव आगे भी डेफिनेशन बढ़िया नहीं, नहीं वर्तमान में सुखी होने की आशा है अभी तो क्या हो गया परंपरा में शिक्षा पूरी नहीं हुई तो हम वो भविष्य में पोस्टपोन कर दिए तो आशा के अर्थ में जीने की योग्यता बराबर उत्सव तो बच्चे में भी क्या आशा है नया शरीर मिला हुआ है ठीक वो शरीर वर्षद अभी अभी चली गई जाने वाली है। शाम को चली जाएगी बोल रही। है। ठीक है कोई कोई बालक जाएगा एक संडी जाएगा संडी संदीप बात करेंगे ठीक तो ये समझ में आया तो क्या आशा है वापस सुख से जीने की आशा है योग्यता क्या है अभी शरीर को चलाने की योग्यता आई शरीर को चलाने की योग्यता अनिवार्य है या नहीं है वो प्राकृतिक विधि से आती है।, है ना नेचुरली आता रहता है ना जैसे बच्चा पैदा हुआ वो जैसे ये बैठी है ऐसा तो बैठ नहीं सकता है तो कुछ दिन बाद बैठने की योग्यता आ साउंड के साथ गर्दन घुमाने की योग्यता आई हाथ को चलाने की योग्यता आई है ना मुँह को चलाने की योग्यता आई चीज़ों को सुनने की योग्यता आई तो ये नेचुरली आ रही है है ना तो ये ये अब जितनी ये योग्यता प्राकृतिक विधि से आ रही है क्योंकि एक सीमा तक प्रकृति में कुछ चीज़ें चल रही हैं अगर परम्परा ठीक जागृत है समझदार लोग हैं तो ये समझ सकते हैं कि अभी शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए ही सारा आयु है आप यदि ये समझ पाते हो तो उसको और सहयोग कर सकते हो उसको और सहयोग कर सकते हो नहीं समझ पाते तो भी वो शरीर पर नियंत्रण पाने का काम करता रहता है इसलिए उसको मज़ा आता रहता है है ना वो जैसे उसको पता चल गया कि ये शरीर में चलने की भी डिजाइन है दो लोगों को देखते रहते चलते रहते और उससे चलते नहीं बनता है तो सारा एजेंडा उसका फोकस हो जाता है कहाँ पर चलने के लिए तो दिन भर रात भर मेहनत आप देखो इतना मेहनत तो किसी प्रधानमंत्री भी किसी दुनिया के आदमी से नहीं करा सकता मतलब नौकर पैसे तो नहीं कर सकता वो करता है और चलना शुरू कर देता है है ना कितना कठिन है कितना बड़ा शरीर सिर भजन यहाँ उसको भी बैलेंस करके चलना और जिस दिन चलता है उसको तो मजा है मजा है चारों तरफ तो देखता खुश है खुशहाली खुशहाली दिखती है उसके बाद वो रुकने वाला नहीं है आप उसको बिठाने जाते हो वो फिर उठ के भागता है यार अभी अभी सीखा है मजा लेता है वो है ना आपको दिक्कत होती रहती है सारे घर में घूमता है ना लेकिन बड़ा सतर्कता चलता है इधर देखा तो फट से गिर जाता है अभी सिर के बैलेंसिंग ये सब सीखता रहता है और एक समय बाद दौड़ना आ जाता है क्या आ गया अब वो चलेगा नहीं दौड़ेगा ऐसा <laughs> कुछ नहीं है ठीक <laughs> बात कभी कभी लगने लगता है कि क्या हो रहा है ना जितने इश्यूज़ हैं उतने को नेचुरली हैंडल कर लेता है आप अगर हेल्प कर दो तो और अच्छी बात नहीं करो तो भी कर ही लेता है अब वो दौड़ना सीख गया अब आप बोलो देख के चल देख के चल ये सब नहीं होता है वो दौड़ेगा पानी लाऊं दौड़ के लाएगा है ना सुनता रहे कुछ भी काम हो तो मैं जाऊं क्या दौड़ के जाना है उसको अब आपके घर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए आप तो जानते ही नहीं आपने तो अपने हिसाब से बना रहे घर है ना कहीं कोना लग जाता है कहीं क्या घुस है कहीं क्या हो जाता है उसको है ना अपने को मतलब ही नहीं है बच्चे को हम समझे क्या हैं तो आप, आपके सारे घर के डिजाइन वैसे होना चाहिए कि दौड़ने में सहयोग हो चोट ना लगे ये ना हो वो ना ये सब होना चाहिए ना होना चाहिए है ना ऐसे कपड़े लगाओ ताकि सिर भी पड़ जाए तो कम से कम लगे ना चोट ठीक है न भैया सभी तरफ डिजाइन सही है थोड़ी है ठीक बात तो आप बच्चे के अनुकूल हो डिजाइन तो आप उसको हेल्प होगा दौड़ने के लिए दौड़ेगा ठीक है ना आप उसको हेल्प कर रहे हो यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग इसी विधि से धीरे धीरे धीरे हो रहा है लेकिन अभी बात थोड़े दिन बाद इससे ऊपर चली गई क्या चली गई उसकी कोई बहन भी है अब बहन के साथ या भाई के साथ है ना एक पंगा होना शुरू हो गया चार साल पांच साल के बाद मम्मी इसने मेरा पेंसिल ले लिया मम्मी को भी जितना अका उतना ही काम करेगी प्रॉब्लम क्या आ गया उसको प्रॉब्लम यह आ गया कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ जीने की योग्यता नहीं है उसमें अब उसको चाहिए दूसरे व्यक्ति के साथ जीने की योग्यता वहां पर हम सब फेल हो गए हमारे को योग्यता नहीं है यहां फेल हो गए जो बहुत अच्छी माया होती हैं वो बहुत अच्छे पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं इसका भी कहानी समझ लो बहुत आजकल पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए आजकल है ना पेरेंटिंग सीख आए यहां वहां से हाँ यार इनको खुशहाली हो रही कि देखो इन्होंने क्या गलती करी थी एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आई तो कितना गलती करते हैं खुशहाली बनता है गलती को भी पता लगता है तो कोई दुख थोड़ी होता है जब उत्तर के साथ आगे का उत्तर आ रहा है तो क्या दुख है यार चलो हो गई गलती हो गई गलतियों से कुछ दिक्कत नहीं महाराज उत्तर नहीं होगा तो गलतियों का भिंडारा पिटने से दुख होगा उत्तर के साथ आप बात करेंगे कोई किसी को दिक्कत नहीं अब माता पिता जो है वो बहुत ही जागरूक पेरेंटिंग सब सीखा है शिविर विविर पैसे जमा करा के अब बच्चे को योग्यता नहीं है दूसरे मानव के साथ जीने की संकट वहां हो रहा है है ना तुरंत ही आया मम्मी इसने मेरी पेंसिल ले ली अब बहुत ज्ञान लगा तो क्या करना चाहिए बेटा तुम्हारा छोटा भाई है बड़ा भाई ध्यान रखना चाहिए ये सब बातें काम नहीं करती मम्मी ले ली उसने है <laughs> ना खूब विद्वान पेरेंट्स क्या कर रहे हैं है ना खूब विद्वान पेरेंट क्या कर रहे हैं ओ गलती हो गई क्या ध्यान है यार बच्चे तो हैं दो और पेंसिल है एक अब अकल इतनी है सामान से सुख ये नहीं कि उनको बच्चों के साथ नहीं आता तो वो सिखाएं तुरंत दौड़े दो, शाम को अपना आइसक्रीम खाक खुआ के दो पेंसिल ले <laughs> से लो बेटा एक आप लो लो, एक आप ले लो थैंक यू मम्मी आई लव यू करके भाग गए ऐसा लगा समाधान हो गया मम्मी अपने काम पे लग ली मम्मी का क्या काम है पापा क्या काम वो चार काम <laughs> उसके लिए पैसा उसके लिए ये वो सब लग गए इसके अलावा काम क्या है ना अब भैया थोड़ी देर अभी काम शुरू ही नहीं हुआ उसके पहले फिर आ गए वो तो अब क्या हो गया मम्मी इसने ना धक्का मार दिया ये हो गया वो हो गया अब अकल आ गई पहले अकल आ गई थी ना क्या हुआ ध्यान ये समझ में आया कि बच्चे तो हैं दो और टेबल है एक क्या यार दो बच्चे दो टेबल होना चाहिए तो दो टेबल ले आए फिर लड़ाई हुई दो कमरे कर दिए फिर लड़ाई हुई दो घर कर दिए अब सॉल्यूशन कितना अच्छा है हमारे पास एक से दो करते जाओ एक हमारे मित्र बोले सर लोग बड़े पगले हैं उसने बंबई में है ना हमारे को घर दिखाए बोले दोनों दो घर दो दो है दो बेटे हैं दो घर दिखे दिखाया उसने देखो अब ध्यान से देखना ये घर देखो ये वाला देखा हमने दो बेडरूम हॉल इतना बड़ा है ना जितना बड़ा अपना बाथरूम होता उतना बड़ा उनका हॉल ठीक अब वो सब दिखाया फिर एक दूसरा घर दिखाया ठीक है ना एक दूसरा घर दिखाएं फिर बोला देखा अंतर क्या है थोड़ा बुद्धि लगाना सब चीज़ हो तो मैंने क्या हो गया अंतर देख अरे भैया आप देख ही नहीं पाए एक जो बड़ा बेटा उसके लिए बड़ा फ्लैट उसको कल को ये नहीं लगना चाहिए बड़ा होकर मेरे को छोटा फ्लैट मिला या बराबर मिल जाएगा तो उसको लगेगा कि यार बड़ा होने का मतलब क्या निकला पूरा विद्वान लगा रहे हैं पूरा ककर लगा रखा है तो बड़े बेटे के लिए बड़ा फ्लैट छोटे बेटे के लिए छोटा फ्लैट हमने कहा बढ़िया हम जाने लगे मैंने कहा बताओ तुम कहाँ रहोगे तो बोले कहीं भी ले लेंगे अरे इतनी थोड़ी दिक्कत आएगी अभी पिछले डेढ़ साल पहले उनका फोन आया भैया रहने के प्रॉब्लम हो गया आप तो दोनों बच्चों की शादी हो गया अब मैं जाऊं कहा तो ये हाल नहीं है ना जो हाल हम कर रहे हैं तो ये समझ में आ गया संकट क्या हो गया यहां पर यह सब होने के बाद दूसरे मानव के साथ कैसे जीना है देखो इतनी छोटी उम्र का संकट है जीना कैसे इसका उत्तर चाहिए अब ज्ञान क्या चीज होती भाई इतना ही ज्ञान होता है तो पांच से दस साल के बच्चे को ज्ञान चाहिए आप सोचते बुढ़ापे में ज्ञान की बात है? ज्ञान का कुल मतलब इतना होता है कि दूसरे मानव के साथ निभने की योग्यता आ जाए उ, उसकी एज क्या है महाराज फाइव टू टेन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स जो भी आप बोलो आगे पीछे कर सकते हो ठीक जैसे ही इस ज्ञान को आप इसमें प्लस कर देते हो तो तुरंत जिंदगी में उत्सव आज आप देखिए यहां पर एक बच्चों को ध्यान से देख के जाइएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको पांच से दस साल के बच्चों को देखिए वो कैसे रहते हैं यहां पे। एकदम फुल चार्ज कोई कंप्लेंट नहीं है अब कोई कंप्लेंट आ रही दीदी कोई कंप्लेंट नहीं है दूसरे मानव के साथ कैसे जीना है उसको करने के बाद जीने से और उसके साथ उसकी भाषा दोनों को रखने से ना, वो कहा से आएगा मैं अपने परिवार में दूसरे अपने भाई बहनों के साथ कैसे जीता हूं आप एक भाषा दोगे उसका उत्तर वो पहचाना जाएगा आप कैसे जीते हो मैं भी कुछ यहां बोल रहा था मेरे में तो ढूंढते हो कि आ, आप क्या करते हो बताओ तो हम सब लोग है ना यदि उसको इस तरह से उत्तर को देते हैं है ना भाषा और आचरण के साथ हर जगह शिक्षा भाषा और आचरण के साथ तो दूसरे मानव के साथ जीना कैसे इसका उत्तर दिया उत्तर मिलता है भाषा और आचरण से तो ज्ञान उसको हो गया मानव के साथ निभने की योग्यता आ गई ये देखिए ये देखिए ये देखे, ये देखिए, देखिए, धीरे से निकले एक के पीछे एक उत्साह हो गया वापस रीस्टोर हो गया वो जिस प्रकार का हुआ था निस्टोर हो गया नहीं तो क्या हो गया होने के बाद उनमें अब ना गुस्सा आना शुरू हो गया है ना माँ गुस्सा कर उससे तो ज्यादा बच्चे गुस्सा कर सर पटक रहे हैं। है ना वो दिखी रहे हैं। तो हो सकता है पांच की जगह तीन में शुरू कर दिया उन्होंने आगे पीछे हो सकता है मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है इसमें अब अब इसके बाद एक आयु बड़ी अब उसको और कुछ चाहिए उसका उसके दिक्कत क्या है वो समझने की बात है इतना तो हो गया भाई बहन के साथ माता पिता के साथ तो हो रहा है लेकिन आगे चल के एक और प्रश्न खड़ा हो गया क्या प्रश्न खड़ा हो गया आखिर ये जीने का दिशा क्या होगा मतलब जीना क्यों है वो जिंदगी का कार्यक्रम क्या है इसको जानना चाहता है इसको हम लोग कहते हैं विवेक है ना तो मतलब मैं अपनी जिंदगी यह जिंदगी क्यों उसमें क्या हम करेंगे जिंदगी क्यों का उत्तर पाना चाहता है है ना कैसे हमको जीना है उसके लिए उसके पहले ही ये बात हो रही है कि वो लक्ष्य को पहचानना चाहता है लक्ष्य की पहचान करना चाहता है अब पुनः ये प्रश्न बना इसका फिर से उत्तर उत्तर का क्या विधि बना भाषा आपके पास है ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहे हो और आप एक लक्ष्य में जी रहे हो वो देख पाए है ना जो एक मानवीय लक्ष्य उसको देख पाए और उसके साथ भाषा आप देते हो जैसे आप ये पूरा करते हो फिर से उसमें उत्सव आता है अब इसको कह रहे हैं क्या ऐड कर दिया हमने विवेक जैसे उसमें विवेक की जागृति हुई पुनः उत्सव इसके योगफल में फिर से उत्सव अब ये पंद्रह साल का हो गया भाई अब क्या चीज बना लक्ष्य तो बन गया ये लक्ष्य को किस प्रकार से हम मैं जीऊंगी ताकि सफल हो जाओ? लक्ष्य तो बन गया लक्ष्य को सफल कैसे किया जाए ये प्रश्न आ गया है ना तो लक्ष्य की सफलता कैसे होती है लक्ष्य को कैसे सफल करें कैसे का उत्तर चाहिए ये प्रश्न आ गया अब पुनः शिक्षा की बात होगी शिक्षा और विधि से इसका उत्तर हो गया उसमें वही भाषा और आचरण इसका जैसे उत्तर हो गया तो क्या एड कर दिया हमने विज्ञान ज्ञान विवेक विज्ञान फिर से ऐड होने के बाद पुनः उत्सव तो एक बालक के साथ वो भैया पूछे पूरकता का क्या मतलब कहां लिखा था मैंने उधर ही है। जीने में पूरकता का मतलब ही है उसकी जो नीड है जिस आयु में जो नीड है उसको हम पूरा करने की योग्यता आ गई हम उसके साथ पूरकता का निर्वाह कर लिए ऐसी पूरी पूरकता का निर्वाह करेंगे जब आप शरीर छोड़ेंगे वो खुश बनाएगा क्योंकि जो आपसे अपेक्षा थी उसकी पूर्ति हो गई उसमें विश्वास आ गया है, अब भय नहीं है अभी मरने के पीछे सारा भाई ही तो है पता नहीं मर के कहा चला गया और ये तो चला गया हमारा क्या होगा अब जितना रुदन है कभी ध्यान से सुना मैं बचपन से सुनता था ये रोते रोते बोलते क्या है <laughs> रोते रोते है ना बोलते क्या है तो कई तरह के रुदन मैंने सुने उसमें ये था तुम तो चले गए हमारा क्या होगा तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि तेरे बिना मैं जीवंगा कैसे जीवंगी कैसे तुम तो इतने मतलब भी निकल गए यहां तक भी सुनते हैं, और अभी तो वो सुख के दिन आए ही नहीं थे क्योंकि अभी तक तो हम संघर्ष ही कर रहे थे भविष्य में सुखी होने की आशा थी है ना और वो वो जो सुखी होने की आशा पूरी हो उसके पहले ही हमारा टिकट क्या हो गया कट गया इसके लिए दुख मनाते हैं और तो कोई जवान आदमी मर जाए तो वो ज्यादा दुख मनाते अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन थे मतलब कहना क्या चाह रहे हैं अभी ठीक से उसने ही नहीं उसके पहले मर गया चार विषय ढंग से निपटाए नहीं उसके पहले मर गया उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी है ना तो बात तो उतने से घूम घूम फिरा के हम कर रहे हैं तो यह समझ में आ जाए सारा दुख अपनी अपनी अयोग्यता को व्यक्त करते हैं आदमी कभी भी जब भी कोई दुख रोने को व्यक्त करेगा स्वयं में अयोग्यता को ही व्यक्त करते हैं स्वयं में अयोग्यता कोई व्यक्त करते हैं आप हमको योग्य बना दिए अब रोना आएगा इसमें क्या रोना आएगा भाई रोना के कार्यक्रम भी खत्म हो गया ये बात थोड़ी पछती नहीं है तो शिक्षा विधि से बालक में एक आयु पर ज्ञान और <coughs> देखिए दूसरे मानव के साथ जीना कैसे इसका उत्तर आ जाए उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल आयु कौन सी है पाँच से जो काम पाँच से दस साल में नहीं हो पाया अभी वो लेट चल रहा है हमारे अंदर दूसरे मानव को दूसरे तरीके से देखने का ट्रेनिंग हो गया अब उसको है ना ये ट्रेनिंग को ऊपर लाना अभी कठिन काम हो जाता है तो वो भी करेंगे क्योंकि आप चाहते हो तो वो भी करेंगे बच्चों के लिए नेचुरल है बहुत सहज है है ना बच्चों के लिए बहुत सहज है इसको हम लोग कह रहे हैं विवेक जिंदगी का लक्ष्य अभी हम यहाँ बैठ के अब बात कर रहे हैं पचास साल के आदमी सा, के साथ भी साठ साल के आदमी के साथ सत्तर साल अस्सी साल जाने के टाइम आ गया तब भी कर रहे हैं अब क्या करें आदमी बात करना बुरी थोड़ी है करना ही चाहिए तब तो विवेक की बात जिंदगी की दिशा क्या हो ठीक है भाई अभी समझ लेंगे तो आगे आगे बात हेल्प हो जाएगी लेकिन उतने परिणाम नहीं आएंगे जितने वहाँ आ सकते क्योंकि एक समय भी मिल रहा है ठीक है ना ये बात इसी विधि से विज्ञान की बात तो पाँच से दस साल में ये शिक्षा पूरी हो जाती है दस से पंद्रह साल में ये हो जाती है देखिए आपने भी जिंदगी में आज आज आप जो भी हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो व्यापारी हो नौकर हो चिरकुट हो जेबकट हो उजार हो जो भी हो है ना जो भी हो है ना व्यापार मतलब जेब वो जो भी हो इसको तय कर किए दस से पंद्रह साल की उम्र में तय हो जाता है बाकी जिंदगी भर हम उसके उन चित्रणों को पूरा करने में दौड़ते रहते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं हम आपके साथ आज आप जो भी हो दस से पंद्रह साल में आपने तय कर दिया वहां पर जो निर्णय हो गया वो नेचुरली हम पूरी शरीर यात्रा उसको पालन पूरा करने में लगा देते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है? और बोलते रहते हैं कि यू नो देट ये मेरे अनुकूल अनुकूल अनुकूल कुछ नहीं वो बन गया दस से पंद्रह साल में उसी को पूरा करने के लिए सोचते रहते हैं है ना कल इस पर बात करेंगे तो ये समझ में आ गया कि इतना ये सूक्ष्म में काम हो रहा हमको तो होश ही नहीं है हमको होश है अभी बच्चे को हम समझ पा रहे हैं कि यहां तो सब कुछ तय हो गया दस से बारह साल में सब तय करके बैठ गया हो तो अब बाकी शरीर यात्रा में वो पूरा करेगा आपके बात सुनने होने वाला नहीं इधर सुन के उधर से देता है निर्णय हो गया तो जो जो जो जो अवधि जिस काम के लिए थी वो अवधि को हम उसमें पूरा नहीं कर पाए उसका जो अभाव हो गया उसका जो संकट हो गया वो हम झेल रहे हैं झल रहे कि नहीं चल रहे हैं अब आप सोचोगे मैं तो अपने घर में कर लूँगा मैं भला और मेरा बच्चा भला मैं सब कर ले जाऊँगा फिर से पुनः व्यक्तिवाद भैया एक बच्चे को पालने के लिए एक से अधिक आदमी लगते हैं हमारे अनुसार तो उसको पालने भर के लिए चार छः आदमी लगते हैं शिक्षा देने के लिए तो कम से कम सौ आदमी चाहिए है ना नहीं मैं तो वहीं जहाँ मेरा नाला गड़ा था वहीं मैं वहीं वही मरूँगा मर भाई कौन मना करता है वहीं जीऊँगा वहाँ जी भाई अगर शिक्षा का कार्यक्रम है तो आप सोच लीजिए ये अकेले का कार्यक्रम नहीं है ये सामाजिक कार्यक्रम है शिक्षा है ना सिर्फ परिवार में इसको नहीं लेकर जा पाएंगे तो आपको उसके लिए जुड़ना पड़ेगा आज हमारे यहाँ जितने पेरेंट्स आए हैं अगर 25 परिवारों में देखेंगे है ना ज़्यादातर पेरेंट्स ठीक मतलब 99% जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक एक सुखद वातावरण देने की जगह में आज उनका इतना ही इतना ही निष्कर्ष बन जाना बहुत बड़ी चीज़ है आज इस आज इस दुनिया की आफाताफी की दुनिया में कई पेरेंट जो 99 पे, पेरेंट जो हैं बच्चों को जो वातावरण उनको मिला उससे अधिक वातावरण देने के लिए कृत संकल्पित हो गए बजाओ ताली है ना अभी ये लड़कियां बैठी है इसके माता पिता है वहाँ हैं दो शिविर उनने हल्के फुलके सुबह यहाँ वो चाहते हैं कि ये तो डॉक्टरी भी किया ये जो भी पढ़ के बैठी ना वो माता पिता वहां जितना समझ पाए उतने के बावजूद भी उससे बेहतर वातावरण जो उनको मिला उससे बेहतर वातावरण देने के लिए रथ संकल्पित में तो मिलता रहता हूँ ठीक है ना कुछ आए कुछ यहाँ नहीं भी आ सके कोई कोई स्थिति परिस्थिति रही होगी लेकिन यहाँ भी वातावरण का हवा में बनेगा ऐसे थोड़ी, से थोड़ी एक आदमी से थोड़ी वातावरण बनता है है ना तो हम सब मिलाकर कुछ बना पाते हैं कोई कंडूसिव एन्वायरमेंट जो डेवलप करने की बात है उसको हम कर पाते हैं समाधान के साथ वो हो जाता है उसमें शिक्षा कार्यक्रम घटित होता है परिणाम तेजी से आने लगते हैं अभी देखेंगे तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का पद्धति है उसमें इस आदमी का जिम्मेदारी है इसको पढ़ाने का इस आदमी का जिम्मेदारी इसको पढ़ाने का इस आदमी की जिम्मेदारी इस उत्साह गुरु को पढ़ाने का क्या क्या क्या, क्या कठिन काम है ये आदमी इसको पढ़ाने वाला इसको पढ़ाने वाला ये जो आदमी है ये उसके बराबर में दौड़ सकता कि दौड़ सकता दौड़ते दौड़ते पढ़ा देंगे छोटी सी बात तो बतानी होती ध्यान देने की बात होती है अभी देखिए हमारे विवेक ग्रुप के बच्चे आपके थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर विवेक ग्रुप जो है एक काम संभालता है एक प्रकार का लोगों को भोजन में सहयोग करते हैं मतलब सेवा करते हैं जिस दिन जिस दिन उनका डिपार्चर था यहाँ रात में यहाँ गोष्ठी होती है हमारे हर दिन साढ़े सात से साढ़े आठ उसमें बहुत सारी बढ़िया बातें होती हैं देखना चाहिए सुनना चाहिए कभी तो विदाई हुई इनकी सबकी भैया कल सुबह ये लोग जा रहे हैं फिर अचानक किसी ने एक प्रश्न कर दिया कि कल विवेक ग्रुप के सारे बच्चे चले जाएंगे तो भोजन में ये सर्विंग का डिज़ाइन क्या होगा तुरंत ज्ञान ग्रुप के बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए हम करेंगे यो देखा होगा उन्होंने भैया ने रविंदर भैया ने देखा क्या देखा आपने वो सारे खड़े हो गए मैं बोला देखो ये आगे नहीं पीढ़ी क्या दे रहे और आपने आप भी उन्हें सब तय कर लिया हमने बोला कुछ आपको जानकर बोले नहीं सब देख रखा हमने क्या काम होता है हमको पता नहीं क्या ठीक <laughs> अब हो गया मैं सुबह खाने के समय के टाइम के उधर से कहीं आ रहा था मैं तो मेरे कान खुले रहते बस बाकी तुम्हें कुछ करता उड़ता वो तो उधर से मैं आया तो एक बिटिया दूसरे बच्चे को समझा रही थी उन्हीं के बीच में से एक बच्चे अब वो भी च्वाइस ही कि कौन कौन कौन कौन आएगा भाई उसमें भी देखो स्वतंत्रता है कोई दबाव नहीं है ना क्योंकि उन्हें मॉडल ही वो देखा है स्वतंत्रता तो बाई च्वाइस उनने पूछ लिया छः लग बच्चों ने नाम दे दिया उन्होंने अपना लिस्ट बना ली हो गया तो एक बच्चा उसमें से आया ही नहीं मुझे उनकी बातचीत से पता चला वहाँ किशन भाई घर से मैं आ रहा था तो यहाँ सामने वो मिला मुझे अब उसको समझा रही देखो तुमने बाई च्वाइस तुमने निर्णय किया था तुम टाइम से पहुँचे की है ना वो समझा रही है उसको भाई तुमको किसी ने दबाव तो नहीं डाला था ना तब तुमने खुद ने बोला कि मैं आऊंगी तो फिर क्यों नहीं आए और मेरी नींद लग गई थी और मेरा मन नहीं हुआ था तो बता देना चाहिए मन नहीं है, <coughs> है ना समझत समझत ला रही है उसको मन नहीं है तो आपको बता देते तो हम कम से कम इतने यहाँ तो नहीं करते अब ये अपने करने की जरूरत नहीं अपने आप हो रहा है ना हम भी इतने से अधिक क्या करते मैं खुद भी इससे अधिक क्या करता और आप भी क्या करते दीदी अपना काम ट्रांसफर हो गया है ना आप देख सकते हो ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है और बढ़िया उन्होंने सर्विंग किया नहीं जो कुछ उन्होंने देखा था उससे बेहतर कैसे कर ले उस पर काम कर रहे हो तो दिखता है कि यह सब आसान है यदि पूरे के साथ हम खड़े होते हैं तो आप कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला है वो बोले हमारे स्कूल में ये करा दो जी क्या करा दोगे उसके स्कूल में आप टीचर को बोले गए तो तनखाही कम मिलती है सर आप क्या जानते हो नी पी डीपीएस वाले तनखा ही नहीं देते तो मैं बोलता छोड़ दो नौकरी है ना गए हम सब जगह आईआईटी में जगह वहाँ चले कुछ हो नहीं सकता उनमें डिजाइन ही नहीं है फिर धीरे से दोस्ती हो टीचर से तो बोलने देखो सर ये प्रिंसिपल इतने नालायक है जब तक ये रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता अब मतलब प्रिंसिपल हटवाऊँ है ना इतनी कहानी उनकी वो कभी हल नहीं हो सकती तो हमको समझ में आए कि ये वो जगह ही नहीं है जहां पर ये सब शिक्षा जो एक होना है उसको हम घटित नहीं कर पाएंगे तो ये डे स्कूल में भी नहीं हो सकती है दे, जो डे स्कॉलर बोलते हैं ना तब तो समझ में आए ट्वेंटी बाय सेवन विद्यालय चाहिए जिसको ये लोग गुरुकुल नाम देते हैं है ना गुरुकुल का मतलब क्या होता है गुरु होकर जीने वाले लोगों का परिवार है ना अब नौकर आदमी तो गुरुकुल नहीं बना सकता ना गुरु का मतलब ये जिसको ये सब समझ में आया हो प्रमाणित व्यक्ति गुरु होता है ऐसे जीने वाला का परिवार तब जाके गुरुकुल हुआ उससे पहले कैसे गुरुकुल हो जाए तो ये सब चीजें इस तरह के विद्यालयों में हम देख रहे बड़े आसानी से घटित होती है बड़ी से बड़ी चीज भी यहाँ छोटी से आराम से हो जाती है जिसके लिए पूरे लोग थक जाते हैं जैसे बच्चों में श्रम की प्रवृत्ति हमारे पास बहुत सारे बच्चे सीधे विज्ञान ग्रुप के एज वाले आए है ना 15 प्लस आज 15 प्लस के बच्चों को आप जानते हो उनका क्या हालत है है ना और आपका क्या हालत उनने करके रखा है उनका क्या हालत है और आपका क्या हालत उनने करके रखा है इस ये कोई छुप छुपा हुआ नहीं है लेकिन वही बच्चों में किस प्रकार से प्रेरणा होती है वो देख लीजिए यहाँ पे जादू नहीं है आज आया हुआ में सुधरने में जो समय लगेगा लगेगा ही है ना पहले तो बिगाड़ने का काम करता है बाकी को जिसके बाद जो होता बढ़ता है लेकिन देखा कि आज इस उम्र के बच्चे इस दुनिया में श्रम के प्रति इतना स्वीकृति हो गया उनके उनके लक्ष्य बदलने लगे भले लेट चल रहे हैं उनके लक्ष्य बदल रहे हैं है ना आज वो श्रम के प्रति स्वीकृति कब तीन बजे से उठ के काम पे लग जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है।, है ना तो ये बात हमको समझ में आती है इसको बहुत अच्छे से अध्ययन आप कर सकते हो क्योंकि ये सब कहा काम हो रहा है जो कुछ भी कहा जा रहा है करा जा रहा है किया जा रहा है करवाया जा रहा है वो सब में क्या चीज हो रही है उनकी जो मौलिक चाहत है उसके अनुसार अपन डिजाइन बना रहे हैं हमको अलग से नहीं बना रहे हैं एक्सेप्टेड जो चीजें होती हैं उसका कोई विरोध बनता नहीं है और उसके साथ खड़ा होने में बनता ही है। जी, मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कर दीजिए उसी के साथ अच्छे इसी से जुड़ के है जैसे आज मेरी बेटी आई थी अभी सभी लोगों ने देखा था जो की लंदन में पड़ी हुई है और आज वो ये आ, वहाँ पे सस्टेनेबल मॉडल बोलते हैं इसको हाँ जी कि तो उसका स्टडी करने आई थी कम्युनिटी सर्विसेस या सस्टेनेबल जो भी उनको शब्द दे दो हाँ तो मैं उसको सुबह साढ़े पाँच पौने छः बजे लेके आया तो सबसे पहले आयुषा बेटी जो है उसने जो है उसको जब समझाया मैं भी था उस समय पे तो मैं रियली बताता हूँ कि जैसे हम कॉलेज में जाते थे और जैसे कोई प्रोफेसर समझाता है या कोई वर्कशॉप होती है तो उस तरह से उसने बीस पच्चीस मिनट में आयुषा ने वो पूरा का पूरा जो है बेटी को समझाया और उसी वक्त हमने देखा कि बच्चे जो है एक सिस्टम से काम कर रहे हैं कोई गोबर उठा रहा है कोई झाड़ू लगा रहा है कोई बाटा बना रहा है वो जो गाई गाई कटाई कटाई होती है ना उसमें तो मैंने देखा कि वो पूरा का पूरा एक सिस्टम चल रहा है कोई नला रहा है और कोई दूध निकाल रहा है कोई जो उधर गोबर गैस के प्लांट में गोबर डाल रहा है तो उस तरह से देखा फिर ये देखने के बाद में हम उधर खेतों में गए तो खेतों में भी हमने देखा कि वो गोभी वगैरह जो है वो निकाल रहे थे अपने कौशिक भैया तो वो उनके साथ में एक और बेटी थी उनका मेरे को नाम याद नहीं है तो वो मैंने देखा कि वो बाकायदा सिस्टमेटिक और उनको सब मालूम था कि बोले दो या तीन किलो की गोभी होती है और हम पचास रुपये में उसको आ, सेल करते हैं मतलब कि आज मार्केट में अगर वो देखा जाए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है पर फिर भी हमारा एक लक्ष्य है कि जायजा लोग तक पहुंचाना फिर उसके बाद हम लोग एक्सचेंज शॉप में गए तो वहाँ साउनी बेटी मिली हमको तो उसने हमको पूरा बताया कि किस तरह से हम जो है जैविक सेतु में जा रहे हैं और वहाँ पर जो हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और इवन वहाँ के प्रोडक्ट्स का सिस्टम भी बताया उसने कि हम किस तरह से रिकॉर्ड को रखते हैं किस तरह से हम जो है प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं ये सारा बताया तो रियली मजा ऐसा लगा कि मतलब एक मेरे ख्याल से ये दोनों बच्चे की एज करीब 18 साल के आसपास है सावनी और आ, सावनी शायद थोड़ी सीनियर होगी तो पर मैंने देखा कि किस तरह से एक उद्यमशीलता जो बोलना चाहिए अगर हम यूँ देखते हैं इंटरप्रूनरशिप एक वर्ड चलता है जिसके लिए कि लोग लाखों रुपये से हमें खुद ट्रेनिंग के काम करता हूं फैसिलिटेटर का तो मैंने देखा कि उसके लिए कई पैसे लेके और वो ट्रेनिंग देते हैं पर ये बच्चों को जो ट्रेनिंग है इतनी परफेक्ट है और इतना बढ़िया काम करते हैं और वो ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ न्यायपूर्ण विधि के साथ जबकि मार्केट में ये चीज़ नहीं है मार्केट में जो है एक अन्यायपूर्ण विधि चल रही है जिसके अंदर कि शोषण किया जाता है कि आज मान के चलो चालीस हज़ार की नौकरी जो कर रहे हैं आज वो काम कर रहे हैं उसके लिए मार्केट में चालीस से पचास की नौकरी मिलती है बिल्कुल बढ़िया देखिए उसी के साथ ये नहीं कि सिर्फ गोबर की बात हो रही है ये हॉल का डिज़ाइन किया गया है ये भी ये बच्चे कर रहे हैं विद्यालय का डिज़ाइन हुआ उन्होंने किया हम लोग सिर्फ उनको सहयोग करते हैं है ना और अभी तालाब में देखिए वो दो बच्चे आज आपको दिखेंगे नहीं वहाँ पर हैं तो तालाब का पूरा निर्माण कैसे हो रहा है वहाँ पर एक अगली जगह पर <coughs> है ना मीडिया वाले देखो काम कर ही रहे हैं ये सब हाँ ये नवनीत भैया मूवी बनी रही है सब चीज़ें जा ही रही हैं हाँ। जो कुछ भी है एक बार ठीक से समझ में के बाद आप तमाम तरह की चीज़ों को अच्छा देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं हाँ नोटिस में चाहता हूं कि अभी जैसे हम देखते हैं बिग बाजार है बेस्ट प्राइस है एक मॉडल हम देख रहे हैं मार्केट में वहाँ पर करीब टेन दस हजार से लेके पचास हजार तक के वहाँ पर सैलरी हो रही है हमको लगता ये है ये समृद्धि ला रहे हैं रोजगार क्रिएट कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं जब ये जब सिस्टम फेल होगा तो मालूम पड़ा कि हमारी जेब काटी है इन्होंने जी जितने भी ये बड़े बड़े जो आपको नाम दिख रहे हैं जिनके कि चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर है अंत में जब ये फेल होंगे तो हमने उनके शेयर खरीद रखे हैं वो जब पैसे डाउन होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जेब जेबी कटेगी ये मुझे मुझे समझ में आता है कट तो पहले चुकी है हमारा पता तब चलेगा, आ, पता तब चलेगा। <laughs> <laughs> कर, होगा उसका उद्घाटन <laughs> चलो धन्यवाद ठीक है बहुत अच्छी बात है और इसको बहुत अध्ययन करिए जोरदार ताली हाँ दीदी कुछ कहना चाहती है गोष्ठी जरूर करिएगा और प्रश्न को लेकर हाँ हाँ Hello. बिल्कुल बिल्कुल आपका भी आ जाइए हेलो हाँ हेलो